Rám a rama, a rama, a rama. A rama, a rama, a rama, a rama. A rama, a rama, a rama, ghatayanti hikaryani dutha ha panditamana ha kada kada által dutha dutha nama sandeśavaha kah te atmanam panditamatwa nama rama sadruśena maha virena duṭa rupe na preṣitoḥam mitrakrūpa kṣetra uh, kada által egy késő rasṭasze prthvirid tuena Rajskapati, vagy annyim messenger rupe négy vagy preshe, itt idepíti. Társya számára adikem, hogyi tátra táfel vagyok. Rajjújít számárm számárm, vagyok. Ii dőt dőtásya, dőt a viszije, báhúvartaté vagyok. Többiem, dharmaás, aktaásztre rajjese rajjikaásztre, hogyja Granthešho vastag. Saha bhavati, panditoh bhavati, viroh bhavati, buddh, atīva prajñāśāri bhavati. Iṣṣe prajñā sphurut drupini bhavati. Sārvam asti. Téna, line distinction asti, Thin line distinction itt a anglo-hasájámb आत्मविश्वास हाई जिससे चा गर्व हाई जिससे चा मध्ये बहु अंतरंगना होती कदाकदा जित आत्मविश्वास हाहा गर्वे परिणमती तदा निम अतः दूता हा पंडितमान्ना हा कदाकदा कदा सर्वं दृष्टवा ते आत्मारम बहु मन्यंते आत्मारम पंडितम मन्यंते पंडितमान्ना हा हाई Panditamani Panditam Manya idi Prayogat Vayam Bartate Apanditaha Atmaram Panditam Manyati Atmaram Pandatativam Bhaktaviam Panditam Atmaram Manyati Manyate Chute Chintayati Atmaram Swam Panditam Chintayati Swam Atman Panditam Chintayati Chukte by implication Arthat कोर्थ सिद्धति सह वस्तुतः तादृश पण्डितो नास्ति किञ्चित् पांडित्यं भवे परंतु तादृश उत्कृष्ट जनो न भवे तादृश प्रयोगे एव तादृश संदर्भे एव एतत येश उपयोगः विहितः वर्तते एवञ्च किं भवति अयुक्ताचरणम् तत् किमर्थं बोदितिते प्रायः सहजतया एव दूतानां भवति साहचर्यता कथन नित्यते स्वयं समर्था ये वहवंति स्पूर्णस्काराधिकं सम्मानाधिकं बहुप्राप्नुवंति राजोचित सम्मानम् तस्य दियेते तेना आत्मविश्वासस्थाने गर्वा आयति गर्वा आयति जत पुनः निचे ही पतति अतः दूता हा पंडितमार्ना आत्मारम् पंडितम् मन्यमाना हा दूता हा कदा कदाचित् कार्य अनि घात यंति कार्य अनि नाश यंति कार्यम् साधयि तुम गताहादुताये वा तत्र भूमिकाम निरुक्या कार्यस्य हारिं कुरुंबन्ति न केवलम् कार्यं न साधयिन्ति अभितु कार्यस्य हारिम भी कुरुंबन्ति घात यंति चुप्ते हानिम्सागत्यो होइत्यधातुः हो Nijantaat roopa, ghatayanti, ghatayanti, naaseyanti, atah kadah kadachit. Sárvedana, vagy, sarvadana, ati vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, ta vagy, vagy, vagy, साक्षात परमात्मा एव दूतो भूत्वा गतक्खलो श्री कृष्ण अतः परंतु यदि कदाचित तादृश संस्काराणा न भवन्ति ते आत्मारम बहुमत्वा सिद्ध्यं सिद्ध्यं सिद्धत् कार्यमपि नाशयति अत्थ अनर्थ अंतरे बुद्धि ही निश्चितापि नशोभते अर्थः प्रयोजनम् अनर्थः हा, प्रयोजना हामी ही अन्योर द्वयोर मध्ये निश्चिता बुद्धि नशोपते, सर्वदा दूते अर्था ये न अथानर्थयो हो चिंतनम् कुर्बताये वभाव्यम् निश्चयः न करनिया यदि दूता हा एवमेव हमिष्टी ती निश्चयम् करोती कदाचित कार्ये स्यानिरभवे एवम न भवति इति चिन्तयत्वात् agre gantumevana shaknoti pravruti devana ataha sarvadaiva prayojanam sidhyati varava prayojanam prayojana bhavah itu ubhayam api pratikshanam chintayann uchitam margah chintayanneva bhutva uchitah margah aashrayaniya bhavati कुचित निश्चयं कृत्वा प्रवृद्धूतः न प्रवर्तेता। दूतस्य नयम् धर्मः महाराजस्य धर्मो कदाचित भवितुं मर्हति निश्चितताः राज्यं भवितुं मर्हति दूतस्य न भवति। कुतः कीदृश वार्तालाप समये प्रतिस्पद्धि राजा यद् ददति तद आशृत्य अनयन स्वकीय वचन परिवर्तनं करणीयं ahamé, de baktum, ahátaha, értok kathay ami, itt a nischittye gamtum nashapnuhdi. Ja a garuuk tayar, bőh szempaadniyem, bőhdi. Taha dūtasyo pary, ateyev dūtaha, saamarni jena hana presheyante. Hatyev श्री रामचंद्र हरावना ये एकम हम ओसलम दत्तवान अंग्रेजम युवराज आनंद में ये वो सर्वे दोता हाथ बहु योग्य ये व सर्वोत्तम हो अर्थां इधर निम्न प्राय दौत्याल यीशु तेशां अत्यंत योग्य शिक्षणाधिकम दत्तवा विशिष्ट शिक्षणम दत्तवा तत्र ये कृतार्था भवंती गौत्यालयेषु प्रेषयति कुतः तस्य एकस्य पुरुषस्य कारणेना राष्ट्रद्वयस्य सम्बन्धः तदाश्रितो भवति तेना विवेकवता भाव्यं प्रज्ञावता भाव्यं तटस्थतया भाव्यं अतिव कुशिलेन भाव्यं यदि तत्र कौशलम निवरण भवति राष्ट्रद्वयस्य मध्ये पारस्परिक स्नेह सम्बन्धो भव सर्वम सर्वोपि विघटितों को भक्ति अतः तत्र बहुदृष्टि ही इदानी मोपि दिए थे पूर्व मोपि येवो मेवा राज्यामोपि आसी अर्था अनर्था अंतरे अर्थस्चा अनर्थस्चा अर्थानर्थोप प्रयोजनंचा प्रयोजना हानिस्चा अनयोर्द्वयोऽन्तरम् नाममध्ये मध्ये निश्चिता बुद्धि एक निश्चय करणम् दूतसे नशोभते तहा सर्वदा कृते कौर्था अकृते कौर्था कृते कौनर्था अकृते कौनर्था येतद् वचनक प्रयोगे कौर्था प्रवचनक प्रयोगे अनर्थक कहा वचनक प्रयो अप्रयोगे अर्थक कहा वचना अप्रयोगे कहा, इति सर्वदा अर्थानर्थ उभय दृष्टिम आश्रित्य एव दूतेन अग्रगन्तव्यं नतु एकत्र निश्चयकरणं अतः सीताया भाषितव्यं इति मयानस्य यत् कर्तुं शक्यते भाषणे कृत्सति को कोर्थः भाषणे सति अनर्थकः आभाष्णे सति कोर्थः आभाष्णे सति इति सर्वत्र विवेकवता एव मया भाव्यं इतेस आत्म प्रकटियति बहु सामान्य वचने तस्मादृशानाम् अपि जीवने बहु उपकार करनी एतादृशानी वचनानि भवन्ति भूतार्थ अनर्थांतरे बुद्धिहि निश्चितापि नशोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पंडितमानिनः कदा कदाचित् दौत्य वैफल्यकारणात् अभी नष्टमोपि भवती आता हा किम निगमयति चुक्ते न विना स्येत कथम कार्यम रामसुग्रीवो यो होयत कार्यम तद कथम न विना स्येत न कथम मामा मामा भी वैकल्प्यम वैकल्प्यम नामा शिक्ते हिक्षिणता विशिष्य मानसिके शिक्ते हिक्षिणता dheera purusha naam api kadha kadachi tu vahi ayat. aayati vahi clubyum kena Ayati pray chupte karna vahium purva muktavan vega -e na udvega karna sharir vega Sharira sharir sambandhi udvega ha manasa sambandhi ubhai trapi vega eva. sharir ke vega ha sharir ke vega -kar na karya karani बुद्धिया अत्यंत वेगेन न कार्य करने उद्वेग हां यदा आया तदा निमुक्त कदाचित् श्राम्तित् भवति ते न बलम न्योनम् भवति किंचित् विश्राम करनांतरं पुनः बलम् प्राप्नुमा तह वेगेरन उद्वेग कारणा आज थे पूर्व भूत्रं वैकल्प्यम् न कथम् ममा लंघने लंघने च समुद्रस्य कथनु नवरुधा भवे Samudram langyta van, a La samudrasya langhanam, jodanté, sasthi pryoga samudrasya langhanam atikramanam, urtha katham na bhavit, nama tad urtha rabhavit, ketha abut parishrama musvigratya, samudram langai tva pravishya, yaam pravisya, yed jagrutar thog chami, tad hisamukgrha api asau parishramaha viphalo bhavati. ये उम्म न भवित, न उठा भवित। कथन्न कर वाक्यम में सुरुनियत, माता, मामा वचनम् रिसीव करुयत। आहम् वक्तुम् समर्था, आहम् समर्था। यहाँ स्रोताज नहा सहा रिसीव तो करुयत, साथ सुरुनोत सुरुनियत खरु, श्रवणार्थम् येदा हम बदा मी, हा भवता हा मया संपादि। यदि भावता हम मामो बचेने शु आभिमुख्यम् नास्ति, तर ये न शुरु नहीं हु, यवम् करो, कोचित कोचित, पिताग्रहे, क्यों पे कथयने हो होती पुत्रहान्त्रेवो बच्चेदी, न शुरु न ना आभिमुख्यम् नास्ति, तस्मिन्न ना अवसरे तस्य मनसि पोषित क्लेशा आगता, तेरा कारणे न, ये सब बहुगुद्यत घमोपि वादिति सब � इदानीं किम साधनीयम् मया सीतायाः औन्मुख्यं संपादनियं सा मम वचनं श्रुणुयात् श्रुत्वा मम स्वीकुरु सा स्वीकुर्यात् श्रवणमात्रेण पर्याप्तम् स्वीकुर ना मम वचनं सा स्वीकुर्यात् न उद्द्विजयेतव उद्द्विजेतनाम् उद्वेगं कथं वा मम वचनं श्रुत्वा सा उद्वेगं वा न प्राप्यत उद्वेगं मुद्रिग्णासा भवति चेत् सर्वं कार्यं नष्टं भविष्यति कथं कार्यं नष्टं भविष्यति इति शहार्भेवयं पठन्तस्मा आतः इति संचिन्त्या कति प्रश्नाः सन्ति भगवतः मनसि न विनश्येत् कथं कार्यं कथं इति प्रश्नाः एतत् कार्यं कथं वा विराशं नप्राप्नीय मामवा शक्ति क्षीणता कथं वा नभवेत् samudra syalanghanam murthava katham nabhavet katham va sita mata mam vacanam surunuyat srutva sama mam vacanam svikuryat natu mudvegam tatrakuryat kaham pahaya iti sanchincha hanumam scha kar matim पुक् ती मतां वरिष्ठम् ए बुद्धिमन्तः प्राणिनाः सन्ति वरिष्ठो भवति भगवान् अनुवा तस्मात् मतिमानः मतु प्रति एव बुद्धिमान् मतिं कृतवान् मतिं चकारः मतिं चकाराय इत्युक्ते निश्चय मकरोति यत् एतादृश एते व्यावहारिक प्रयोगा वो सूत्र हवये मध्यत्वे न परंतु परंतू लोकभाषासु वर्तते लोकभाषासु लेट मी पे अटेंशन इति अंग्लभाषयाम वदाम लेट मी पे अटेंशन लेट मी थिंक अबाउट इट न मतिम कुर्याम इति अर्था Anuavadat, asma-k anuavadat, vagy one-to-one beszédmóddal kapcsolatban. Asma-k olyan korlátos beszédmódot mutatnak. Aham matim krutava, vagyis ham licschetavanik típi Matim krutava Krudhatup Kruthatú pryogaha, mati, buddhi, jadishwapi anuprayoktum aholi pryogtum segítsen. Rama-éne, baha बुद्धिमान, हनुमान इति संचिंतिया एवं रूपेण बहुदूरं विचारम गृत्वा मतिम कृतवान मति नाम निष्चयम कृतवान ये, उपा ये, ये, कहा उपा ये कहा उपा कह उपाय विषये निष्चये म करो ये कह उपायः तस्य मनसी वहु मथनानं तस्य मनसी ये कह उपायः स्पृहितो वर्तते कहसा उपायः रामम अक्लिष्टकर्मानं सुबंधु मनुकीर्त्तयन नैनामुद्वेजे इश्यामी तद्बंधु गतचेतनाम् येशा सीता माता ये कमतुरिष्यतम् तस्याहा प्रति उच्वासम प्रति निश्वासमपि रामे एव मनः तद्बंधु गतचेतनाम् तस्याहा बंधुहु तद्बंधुहु सीता याहा बंधुहु तस्मिन् बन्धव गतम न केवलम चेतह मनह चेतनामेव तस्याह कान्शियसनेस एव रामे समर्पितम तस्याश्चैतन्यमेव रामगतम इत्युक्ते <laughs> रामाश्रयम् विना सा चेतनेइव न भवति विचे विचेतना एव भविष्यति अतः तद्बन्धुगत चेतना तस्याह चैतन्यं राम रूप बंधव गतम स्थापितम, अवस्थापितम तादृशी तादुशी सीता, तादुशी ताम सीताम, कथम अपी तस्याह उद्वेगो यथा नभोजित्था वक्तुं शक्रोमी, कुतहा यस्मात्सा, प्रतिष्ठनम् स्वजीवने रामगत चेतना वर्तते अतः रामसेव यदि हम कीर्तनम् करोंगे तेरो तू उद्विग्रन्न होती रावणों पिया आगे तेर रामसेव सीता उद्विग्रम नहीं होती कुतहा करोती रावण हा परंतु कसे रामों चरनम् रामस्य भजनं नामोच्चारणं करोति चेत् सा उद्विग्रानो भवति राक्षस स्त्रियः अपि रामनाम वदन्ति चेत् सा प्रीता भवति अन्यत् किमपि वदन्ति चेत् सा उद्विग्रा भवति अतः किं करोमि राम सेवकिञ्चित कीर्तनं करोमि केत दृष्ट्वासा प्रथमं उन्मुखातु माम मम विषये भविष्यति अस्तु वारवरस्वरूपं मम स्वरूपं, स्वरूपं एतादृशे मेव भवतु कुतहा मातु सकासे आहम अविद्यामारुम रूपम धरत्वा वंचनाम कर्तुम नश्वरं वंचनातु अन्य अन्यत्र क्रियते मातु हो कितु हो सकासे वंचनातु नगत्विया करो सातु माता वर्तते, थे तहा स्वमूरुपेण वाणरूपेण महाकाये निवमजा वा स्थियते मानुषम वंचने मेवा उच्चते ध्विजातिरिवा पूर्वम किं संकीतम एवम परस्पर विरुद्धं वचनं यदा श्रुणोति उद्द्विग्नता सा उद्द्विग्ना भवति परन्तु परस्पर विरुद्ध संदर्भे कथ्यमान वचनेनपि सा उद्द्विग्ना न भविष्यति यद्य हम रामस्य कीर्तनं करोव यावत् पर्यन्तं रामस्य कीर्तनं तआवत् पर्यन्तं सा शांत स्वभाव भविष्यति राम शब्द तद्‌बंधु गतचेतनम्‌ तस्याहा बंधु हो तद्‌बंधु हो रामहा तस्मिन्‌ गतम्‌ अथवा गता चेतना यस्यासा तद्‌बंधु गतचेतना रामनिविस्त्रमानसा रामनिविस्त्रचेतना सा यासीता ताम्‌ ये नाम्‌ ना ये नाम, ना नाम इच्छत्र ये नाम इत्यवर्तते नाम नमः न उद्वेजयिष्यामि तम् तस्या ह उद्वेजम् न जनयिष्यामि तस्या ह उद्वेजम् न जनयिष्यामि केन उपाये न इच्छते तस्या ह यहां सुबंधु सुबंधु नामा शोभनों बंधु हो तस्या ह बंधु हो रामा ह अक्लिष्ट कर्मानं रामं अनुकीर्तयन तम् रामं Kirttayan yada arambham karvomi tarihsa avasya mev shrutva prasanna bhootva mamadisi mukham parivarttayet un mukha bhavir un mukhi bhavran antaram First tasyaha attention praaptehe ayam ekamantra upaya anyen upaya sa nalabhyati tasyaha दृष्टि हि पय न भविष्यत अक्लिष्ट कर्मानाम अह बहुवः बहुविधानि कर्माणि साधयन्ति परंतु बहु क्लेश पूर्वकं संपादयन्ति केचन तदेव कार्यं संपादयन्ति अतिव लघुना प्रयत्नेन अत्यंत लाघवेन संपादयन्ति कथमिक्त्यते तस्से तस्से काउचलन घन्ना घन्ना बहुत ही तदेव कार्य कष्ट पाकम करोती काव कष्ट वा पाकम करोती सहु पुनः पाके साला यम प्रवेश तुम उपि अन्य ही नशिक्के थे तावद्यिदम्तब बहुत ही काश्चन वा काश्चन वा काश्चन वा तथा करोती ये तर पाको अत्र जातो वा नजातो वा इत्यपि तथा सुपरिश्कृत रूपे ना बहुस क्लिष्ट कर्म इति व्यावहारिकं परम् यद्यत् कर्म वयं कुर्मः तत्र कर्म साधनं द्वेधा भवति क्लेशपूर्वकं कर्म साधयितिकं उभयोर्पि फलम सिद्धं भवति रुचिरं भोजनं उभयत्र सिद्धं परन्तु कश्चित् क्लिष्टकर्मा कश्चित् अक्लिष्टकर्मा कश्चित् लाघवेन अत्यन्त न्यून आती रुचरम भोजनम निर्माती कस्तु इताहादावती इताताहादावती कोरती सर्वम करत्वा कथम पिसंपादयितु देवकार्यम उत्तम ये वो तो भोजनम बहुती परंतु मध्ये स्वयं क्लेशवनो ये बुमलों के बिचे आम करो ये कविता में ये कार्यम कस्तु लाग्वियन करोती कस्तु अत्यंत अल्प प्रयत्नेन करो तहा प्रयत्ने रामसे अक्लिष्ट कर्मा अक्लिष्ट कर्मा इति वदति इति लाघव प्रयत्न लाघवेन कर्म संपादयति इत्यपि अर्था अनुप्यथा एवं उक्तम शक्यते यस्य कर्मा कदापि क्लिष्टम न भवति कदापि नष्टम अथवा बाधितम न भवति नम सहगिनित कर्म हस्ते स्वीकृतवाम स्थिर तत तस्य साफल्यमेव तस्य नास्ति! रामः यद्यत् कर्म शिवधरोहो जाबन्धन रूपं कर्मापि हस्ते स्वीकृतवान यदा तदपि सिद्धमेवा भवत् रामस्य जीवने कुत्रापि कर्म हस्ते स्वीकृतवान तन्न सिद्धनितु वर्तते इति भगवान् रामः कथम् भवति अतः वयम् स्वीकृतुं शक्रमः अबाधितं, अबाधितं कर्म यस्य यह से भगवत रामचंद्र से कर्माणि सर्वाणि आवाजितानि ये वस्तुरुदा भवति इतने तथा ना महावीरानाम अपि महाशूरानाम अपि बुद्धिमताम अपि कुचित कर्माणि सिद्धिन्ति कुचित एकत्रवा दोयोरुवास अंदर भयो हो कर्मा इत्यपि वर्तते धर्मजहत द्वैतिया अतीय वकुशला अतीव कुशल हाथ धर्मजय हाथ तो पराजय तुम धर्मजय मनशिक्ते धर्मजय से पराजय हाथ से पराजय हाथ ज्योते नहीं वो संभव होते बहु कुशल हाथ हाथ ज्योतक्रीडा या परंतु कुचित आशित धोभी जाका महापुरुषा तथा भी परंतु भगवता रामचंद्र से विषय तथा नास्ति तथा आवादित कर्मा तथा राम वक्रिष्ट कर्मानं ये नाम नोद्वेजि श्यामी तद्बंधों गतचे ये तना इक्ष्वाकुनाम वरिष्ठस्य रामस्य विदिताक्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् रामस्य कह किद्रस्या रामहा इक्ष्वाकुम्मसे वरिष्ठा वरहा वरियान वरिष्ठा सुपरनेट वरहा योग्या Variyan comparative degree. Vari. Vari degree. Degree is Santikalu and Vashayam Asma Kam Santi. Sadhuhu, Sadhiyan, Sadhistraha. Swadhu, Swadhu Swadhu Athawa, Atra Yyan, Istan Niti Pratyya Dva Mutuhoti, Nocha प्रत्येक द्वयम् परंतु डिग्री द्वय में वह एकमतु वरहा वरियान वरिष्ठा गुरुहु करियान गरिष्ठा श्रेयाहा श्रेयान श्रेष्ठा एवं बहुत है नि पदानिष्ठि वहीं अतः इक्ष्वाकुणाम् वरिष्ठस्य रामस्य विदिता ज्ञानवतः विदिता आत्मना शुभानि यानि धर्मयुक्तानि वचनानि धर्मसहितानि रामो विकरावान धर्मा रामस्य चारित्रियं रामस्य जीवने यंकमोपि घटम बदामा धर्म ये व होते धर्मस्य रामो विकरावान धर्मा अतः धर्मयुक्तानि शुभानि वचनानि रामस्य शब्दकीर्तनमात्रेणी व शुभ तथा सुभानी वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वानि मधुराम प्रभुवन् गिरम् मधुराम गिरम् प्रभुवन् मधुराम इति आकारांतस्त्रीलिंगे शब्दा गिरम् इच्छेसे विशेषः गी हि इति शब्दा रेफांतस्त्रीलिंगे शब्दा गी हि गिरो गिरा हा गिरा हा गिरा így gier így szavához vettük gier néma szavá, vácram, va, beszá, vák vák kétvadalmakkaló vák gier hiedi személyes arthák madhurám vácam madhurám gieram gieram így szósz, drustua dr, dr, akarantó pumlingha dritiája रेफांत यह कारण तो भी ना रेफांत स्त्रीलिंगा हाँ देखिये यह कौन सा नाम था गीर शब्दा अतः मधुराम वाचम प्रभुवन हनुमतः वाग भेलक्षण्यं भगवते तेव दिर्भुमि वाग पटुत्तम भगवतः रामसिद्धस्य प्रथमा सम मेणनुम भगवतोऽ अनुमत है यदा आसी प्रथम बैठना अनंतरम स्वयं साक्षात सीरामचंद्रा हा लक्ष्मण बतती नार्गवेद ना ना ना यजुर्वेद धारणा ना। नार्गवेदे विनीतस्य न ना यजुर्वेद धारणा ना। है तो क्यों कि छत्तवारो वेदा हा नव याकरनानि Sajeb, idrusam vátkám, boktani szaknyá. Itti Ramaha, Hanumat, Samaksham, Lakshmanam birtikat helyet. Füst ágat té introduction. Atmanam parichai tava nesdi, ham szugrívasszé sajeba kahádás saját. Tásszé mintriasmi, a thova sajeba kosmi. Kishkindhana kár biddom. Kévopi agre Hanuma nivogár tava, tava tám parich tásszé आत्मनाप परिचय मुद्वा, शुग्री वस्तुनिपुम आनी तवान तस्पिन संदर्भे नारुवेद विनीतस्य न ना यजुर्वेद धारिना कित्यादि वचनानि संति मैया दृष्टान्वागतम किश्किं धाकांटे तत्रा नव नव व्याकरणा पंडिताहासाह आसी अतः अत्यंत संस्कृत भाषायत अस्य बहुत अतः मधुराम प्रभुवन गिरम सदु मधुर वाक करने तो अत्यंत जेष्ठास रेष्ठस चानुमान वर्तते हैं रामचंद्र संबंधी निधर्मयुक्तानि सुभानि सर्वाणि वचनानि कथे इश्यामी तेन्न साप प्रथमं प्रीता तु लंका सदुर्श प्रदेशे राक्षसीनां मध्ये श्रीराम शब्दश्रवणे मेवतस्याहारम पुनः चारित्रियम् उपकसचित कीर्त्तियति तरहित सातु प्रीता भविष्यति प्रीता यदा भवत् किंचित् को को भवानि तुमा प्रच्छे पश्यमा कथम डेवरपमेंट बहुती अतः अयम् येके येवो उपायः सामाम पश्यत्करु अतः अयम् येवो उपायः श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सर्वं समानते यथा सीता मम विषये श्रद्धां करिष्यति प्रथमं मम विषये तस्याः श्रद्धोत्पाद धर्मावश्यकः एकवारं श्रद्धाजातां यदि अ तस, तस्यः एकवारं सा यदि मयि श्रद्धां कुर्या अनन्तरं मधुत्तमं सर्वं सासुरोष्यति Antramam maham rámadu, taha Rāmeṇa śrēṣṭa hā aghat hā. Ye tadah bhavot, ye tad bhavishyety aham sabrūm samāda. Yerjit karani yam taksabrūm saavan. Prathāḥ phastuścya tasyāḥ mama viśaye śraddha praduḥ santi. Vajam pratiṭaṃ antaḥ. Bhūviḍaḥ pratybandhakāni vajam pratiṭaṃ antaḥ. Taṇi atikramya. Jatás a ma jisra dhassyati, tadvat. dham karisyati, tataham, vacsanani, vadayam, sra dhassyati, jatásita, tatahassarulom, samadati, én fogom managed, vatim, samad, samad, samad, samad, samad, samad, samad, samad, samad, samad, रामचंद्रस्य गुणकीर्तनमेव उपायः अस्माकवपि स एव उपायः यदा यदा संकटस्थितिः भगवतो रामचंद्रस्य गुणकीर्तनं कुर्मः संकटा परिश्यय सर्वः अपि स्वयमेव उपशांता सर्वस्यापि जंतोः उपायः भगवतः अनुमतः अपि स एव इतिसा बहुविधं महाप्रभावः जगतिपते प्रमदा वेक्षमानः मधुरं अवितहं जगाद वाक्यं ध्रुम विटपांतरमास्थितो हम् मां इति एवम प्रकारेण बहुविधं इतिसा बहुविधं महाप्रभावो जगतिपते प्रमदाम वेक्षमानः सहा इति हनुमान तिलिषेश्यम् महाप्रभावहा अवेक समानाहा द्रुमा विटपान तरम् आस्थिता आस्थिता हा हनुमा द्रुमस्य वृक्षस्या विटपत शाखा द्वयम् शाखाद्वयम् शाखाद्वयस्या मध्यभागम अंतरम् सिमसु पावृत् कृत्वा अशोकम् अशोकवृक्षः रुक्षा, अशोकवृक्षस्य अशोको वने कस्यचित् महावृक्षस्य शाखाद्य स्कंधं अंतरे मध्यभागे स्कंधप्रदेशे उपविष्टः आस्थितः हनुमान इति अनेन प्रकारेण बहुविधं चिन्तयित्वा इति योजनी <coughs> बहुप्रकारं वितक्कं कृत्वा जगतिपते प्रमदाम अवेक्षमानः जगतिपते हे न केवलम आयोध्यापति ही रामः अपितु जगताहपति ही सहा सीता मिचन्द्रा तस्य प्रमदानः नमतस्य स्त्री नमसीता इतुते जगतिपते हे सीता मिचन्द्रा तस्य प्रमदाम सीताम अवेक्षमानः पश्यन्नेवा मधुरम अवितथम् वाक्यम् जगादा मत वाक्यम जगादा वाक्यमुक्तवान जगादा उक्तवान गद व्यक्तायां बाची एसे लिट लकारः फेवरेट प्रयोगः वाल्मीके हे लिट प्रयोगः अति जगादा उक्तवान अ तत्र कीदृशं वाक्यं मधुरञ्च लोके प्रायः यत् श्रोतुं मधुरं वचनं भवति तत वितृथं भवति असत्य भूता निरोध, असत्य में भी किंचित् श्रोत्रस्य पैयं भव, श्रोतुं अत्रेव अस्माकं प्रवृत्तिरधिकाभवति, हिते प्रवृत्तिन्न भवति, येतम् सुरुमस्चेतु कर्णे कंतकायेते, नम कर्णे कंतकम् उपोषिया कस्य पीडाम् जनियतीवो हेम अनुभवामा, लोके सामान्, परंतु ये सहा भगवान् अवितथम अवितथम नाम असत्यभूतं अविद्यमानं अवितथं नाम सत्य, सत्यं रामस्य उक्तं सत्यं तत मधुरं जगदा वाक्यं इति सब बहुविधं महाप्रभावः जगतिपतेष प्रमदाम अदेखमानः मधुरं अवितथं जगदा वाक्यं ध्रुम वितप आस्थितः ध्रुमस्य वितप वितपः ध्रुम वितपः द्रुमो विटपायो हो अम्तरम् द्रुमो विटपाम्तरम् ततु द्रुमो विटपाम्तरम् आशितः प्राप्तवान् हनुमान् यत् इति वचनम् वचनाद् इति वचनं नम इति चुक्ते वक्ष्यमानं मिच्छता इति इति शब्दहाः उक्तस्याप्यर्थे आयाति वक्ष्यमानार्थे प्यायाति वक्ष्यमानं वचनं उत्तवां येतदन्तरम् लघु कश्चन सर्गो वर्तते वयं अतः एतेन एकम उपायं अतः भगवान हनुवान सीतायाह दर्शनानंतरम सीतायासह भाषणं करणीयं वा नवा कुतः एतत् सर्वं रामेण उपदिश्यन प्रेषितो भगवान जानक्याह अन्वेषणार्थं प्रस्थः अनुसनाअनंतरम् किम् करनीयम् किम् करनीयम् किम् न करनीयम् इत्यत्र दोतसेवा बुद्धि ही प्रवर्तेत। सर्वं तत्र स्थित्वा रावहा पूर्वते येव दृष्टुमेश्वर्णः यथा संदर्भम् यथा वसरम् आगते न पुरुषे न तत्र निश्चय करनिया। त्रिसीता तु प्राप्ता पूर्वं ब्रह्माः आशीत मनोद्रिजादिसु सीता ब्रह्माः अ भ्राम्मण बिना ये सही सीता इतने निश्चय हो जाता ह। इधर अनेक तस्स सकासे विकल्पद्वयम् प्रतिनिम्नत्य कत्वा रामा ये सीता लंकाया मच्छो कबन्य वर्तते। ये वुम रावण हा प्रतिनिम्तर जिए। यद् उर्त्तम दृष्टवान् स्वर्त्तवान् तद् उर्त्तम निबेद्य युतु मुपि ये कहा विकल्पहा? नोचेत सीतया सह तहताम आश्वास्य तयासा संभाशनं कृत्वा गंत्रव्यमिदी अन्य विकल्पा अब तर विकल्प ध्वये पी कि दोशा दर्शनं बहु दूरं कृतवान हनुमान असंभाश्य प्रतिनवृत्य गमने एते दोशा। दोशा ये दोशा हाँ प्रदान तया कह दोशा हाइत्यु येस्याम अ� सादनंतरमसा बहुदूरम दुःखं अनुभवितुं सक्षमः इतितस्य भावना नासी। कदाचित दुःखं अनुभवितुं असमर्थशारिणी भूत्वा यंकमपि निर्णयं कुर्या यत्र उद्बंधनादिना मरणमपिसा स्वागती कुर्या तर्ही पुनः रामचंद्रंच सुद्रिवंच सर्वां सैन्यंच आनीय लंकायां प्रविश्य सादितव्य यदि सीता यावृत परिणतम राम आगे चहे तावृत परिणतम यदि सही वजीविता नास्ती तर ही अत्र आगे तस्से राव सकिं प्रयोजन इतिकृत्वा दोषस्तत्र असंभाष्य गमने दोषा संभाष्य गमने दोषा कदाचित् अन्येपश्ययु हु वहाँवहाँ वह परुपां अन्विक्षतास्ति Kadajit Brahmapramada, kadajitup nidra vasimgata bhavanti, cededup tasmin nausare kincit vadami, cededpi yavatpariyantum sitha ma yis sraddham na kuryat. Aham atmiyojana sraddhana ma kim yesaha bhana raha yaha mama bandhuhu. Iti bhavanam yavatpariyantum sa na kuryat, tavatpariyantum mama vachana ma pi nas abicha. भाईये न भीता सती आक्रोशनादिके मत्यकुर्याद आक्रोशनादि करने पुनहां कांशिक्मेंसेश कदाचित तत बहुनाम एक पदे उपर, उपर इपतनम पी आहम कथम पी स्वसक्त्या निरोध्धुम् शक्रों मी परंतु कदाचित शक्तिक शेनता या मुद्वेग क वैक्खलव्यं यदि मनसि वा शरीरे वा वैक्खलव्यं प्राप्नोमि तर्हि समुद्रं पुनः प्रतिनिवृत्तय तोडयितुं नशक्नोमि शक्ति क्षीणो भव अतः भाषणीय दोषः अपाभाषणीय दोषः अभिच कथं सीता मुखी कर्तव्य अभिच कया भाष्यया वदी अहं तु वारम मा भाषा तु मानुषी भाषा संस्कृत भाषा tehát a katham yata samancharam bhavati. Ittárakam sarvam srutva, sarvam yevam bhavatu. Aham mandaswarinam bhagavata hara gunakiritanam karomi. Yatha raktrasastri nam shravana yena patet, yatha chesita mahato shravana patet, katha Ramachandra sr. Gunakiritan Szájat idekérnem, arantram hamtam, jésia, szintén azt, ham Prabhapragalvaha, tátram amúgy sakti samarthiam, wordte, itikrtva. Rama Katham, Pururekvarum Rama enes rávijeti. Én kvarum patham hasamjó na, vivecharam kurma Rama enesse, de mi akciánam napieksítom, sarla a ruttam Abi, de, Purumruttam bhavato, avagantum Prabhavihu, arantram pathama. एवम बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महामतिः संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारच व्याजहारः राजात वैदेह्याह संश्रवे वैदेह्याह संश्रवः इति एकः प्रयुक्ता इत्युक्ते वैदेह्याह सीतायाह संश्रवो नाम यावती देशे श्रोतुं शक्रुमहा सदेशह संश्रवा नम सम्यक रूपेण श्रोतुं नम क कर... ओ यावता स्वरेण कथिते सति यावत समीपे तः कथने सति सीतायाह श्रवणे वाक्यं पते सदैश यहाँ बहुत ही समुच्छ्रवा समुच्छ्रवा देश यहाँ ये बन्चा रवाईदेखिया हाँ वाईदेखिया तथा मधुरं वाक्यं व्याजहार राजा दशरथो नाम रथकुंजर वाजिमान पुण्यसीला महाकीर्ति महा ही इक्ष्वाकुना महाजेशा मध्ये गुणस्त्रेष्ठा तापसा चरुषि भी न के एवरम राजन शिष्य सुश्रीष्ठ था अभी तो तपोद्रष्टियाँ तो तपस्वी भी ही महर्षि भी सह समान चक्रवर्ती कुले जाता हां न के एवरम दशरथ चक्रवर्ती तस्य कोलामेव चक्रवर्ती कुलों ना मुत तस्य पिता चक्रवर्ती तस्य पितामहां चक्रवर्ती चक्रवर्ती नामा एकम राज्यां मध्ये एक स्टेटस होती येसिया रथ कुत्रापि देशे गमने प्रतिबंधो न भवेत विदानं भारतः अमेरिका प्रति आगन्तव्यं इत्युक्ते वयम् स्वेच्छया आगंतुम न प्रभवामः वीसा इति एकं प्राप्तव्यं तदा निमेव अत्र पद प्रक्षेपं कर्तुं शकनुमः साक्षात् जेलमध्येव <laughs> गच्छामः एवमेव अस्माकं सर्वेषां भूमण्डले इतः सततः गन्तुं प्रतिबंधाः सन्ति इससे पुरुष शिकार या नंबर रथ या भूभागे संचरित तस्य प्रतिबंधा आवा प्रतिबंधम संपादी तुम को भी जनोवा न भवेत सचक्रवर्ती तादृश प्रभाव शालना ते आसम चक्रवर्ती कुले जाता पुरंदर समो अहिंसा रति ही तस्य प्रीत्र भवती अक्षुद्रा घनी घनी सत्य ब्राह्मण मुख्यस्य इक्षुआ कुम्भस्य लक्ष्मीवान लक्ष्मीवर्धना दशरथस्य अननो न तुरामस्य पार्थिव यंजनेयर युक्तः प्रथुरश्री ही पार्थिवर रशभः पार्थिवर रशभः पार्थिवर रशभः इच्छुते राज्याम मध्ये स्थिरस्थः पृथिव्याम चतुरंतायाम विशुर्तः चतुष्क समुद्र मुद्रित आयाम सर्वत्र पृथ्वीयाम दशरथनाम सर्वाय ही सुरक्षम वर्तते सुखा सुखी स्वयं सुखावार परेव भिओपि सुकम तस्य पुत्रा हा ये तत्सर्वम दशरथ तस्य पुत्रफ प्रिया जेष्ठा तारा अधिपनिवारणा रामो नाम विशेषत्या Sresh sarva Dhanushmatam Atyanta Parakami Dhanushmatamathy Pratham Gitam Ramasya. Ateva Gitayam Vihutya Dhyay uh, ra, ra Ramo Dharu Bhutama Smitiva Vihutya Dhyayamat Gitayam Tatra शर्वत्र स्रेष्ठ येवा अहमेव सहा स्रेष्ठ आइधी तत्र mm. धर्णु मध्ये धनुषा धनुहु ये ग्रिण्धंती तेशां मध्ये अहम रामहा इति कते दि भगवान तस्य तादृश तस्यतादुषवीरा सर्व धनुष्मत रक्षिता अश्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्य च रक्षितः इदं टाइटल ये अयम श्लोकार्ध भागः रामायने किञ्चित oh, wow. सर्चिंजम लगयित्वा भवन्तः अन्विष्यन्ति चेत् न एकवारं न द्विवारं न चतुर्वारं कतिवारं आगतमिते अहं गणयितुं न शकनो इदं अर्थं वचनं इदं अर्थं श्लोकस्य असो सर्वदा रामचंद्र से प्रसंगे वाल्मीकि है आप ही मत तमाहप असो उस लोकार्था किंबोधी स्वस्य वृत्तस्य समरक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वम्यत्वर्तम चरित्रम् वर्तते तस्य रक्षणम् सर्वदा करोति आहम् दशरथपुत्रः क्षत्रियकुलोत्पन्नः महावीरः महा शूरहा राजा तरही मया कथं भाग्यम् इत्यत्र प्रतिक्षणम् सहा जागरुका स्वस्य वृत्तस्य रक्षिता अभी चा स्वजनस्य च रक्षिता न केवलं स्वस्य वृत्तमेव सहा रक्षति किंतु स्वजना येसंति अहम् भवदीयः इति यो यहावदति तस्य सर्वस्यापि रक्षणम् करोत् आते समये नहीं। ये बघलो विभीषण आगम समय ये बताती ये सकुर्दीय बफ प्रपन्न आया तवा अस्मि इति याचते अहम् तवा अस्मि इति वयम् कथयेमा सहास्माकम् रक्षाम् करिष्यत् अहम् तवा अस्मि तवदाशो हम तवदाशो हम तवदाशो हम इति वारत्तर ये कथने ना सहास्माकम् रक्षाम् करिष्यत् न केवल आस्माकम् शत्रोरुपे रक्ष अत एव केचन गत्वा रावण उपतिशंति अद्यापि विलंबो न गत्वा श्रीरामस्य शरणं इति वदतु भवन्तं किमप नगरस्यति यव दूरमपि रावणः तथापि भगवान रामचंद्रः दण्डं न करिष्यति स्वजनक्त्वेन यो यः आत्मन समीपे आगत्य स्वसमीप आत्मनी स्वीकार होती तथ्य रक्षा अन्चकर होती अतः अन्यहां यह के घट्ट वर्त्त थे जैमत समरक्षणम् प्रतिवान् करनी पूर्वम् जैमतस्य अभी काकस्या समरक्षणम् अभी प्रतिवान् कर कुत हा आदित्य से चरणम् चरणम् प्राप्ता पराधम् प्रतिवान् नस्ति प्राय है इतना एक-एक मस्त्रम एक प्रयुज्ज प्रयुज्ज प्रयुज्ज अंते ब्रह्मास्त्रम प्रयुज्ज दे सत्ये न तो तादृश हां पराधक करता हां ये न साक्षात ब्रह्मास्त्र में वो प्रयुक्त हो तेरे न जैसा पीड़ित हां इंद्राज देवता सर्वे तम एक में उपकृत होंता हां सुमासु को तो इससे सकारात्मक अर्थनगर विषय ब्रह्मास्त्र प्रयोग करतू हूँ समीपे गंतुन कैसिया गट्स भावन थी वाह ये चुप थे चिंता ना से राम हाथ आदृचा जब तो चरण वित्त वधतू सरल रखिशे इतु उपदेश्य परिश्रस्त सह आग इत्यपुनः योग पदिता न जातो रक्षण तो करता वानी म आत्मना चारित्र्य सर्वदा संरक्षण करने अप्रमत्ता भगवान रामचंद्रा स्वाजनसे चरक्षणे तथा पिताथा अप्रमत्ता किमर्थम कथयति यदि सामान्य सामान्यजनों भवति तस्यापि रक्षणे येतां दृश्य जागरूकस्स भवति चेत सीता माता किमतदीया नास्ति किम् तरहितस्यासंरक्षणे क्येत कि दुरमसा जागरूको वर्तते इति सीता मात्रम येंगे मरियादे या सूचिया दस्योतु स्वासजे से दस स्वभाव आयेशा अतः रक्षिता जीवलोकस्य रक्षिता स्वस्य उत्तस्या स्वजनस्ये च रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्या धर्मस्ये च परमतवा धर्मस्य आप इसाये वरक्षा जीव प्राण सामान्यस्य रक्षा तस्य सत्या अभिजन दश्या सतु सत्य वचन है सत्य वचन है निष्ठितो भवति इतिग्रत्वा अनंताश्या सत्या अभिजन दश्यमुद्धश्य वचना पितु हो सत्या अभिजन पिता नाम है जनक कहाँ दशरथा साहा सत्ये अभिजन धीमान नाम है निष्ठावान दशरथोपि सत्यवाक्य परिपालनम का� प्रशस्तः तस्मात तस्य वचनाः सभार्यः सहजं भ्रात्रा वीरः प्रवृजितो वनम् वनं प्रति प्रेषितः तेन तत्र महारन्नी मृगयाम् परिधावतः राक्षसानिहता आसूराः बहुवः कामरूपिणाः जनस्थाने खरादीनां वधः जनस्थान वधं श्रुत्वा निहतौ Tátasktól amarsha apahruta, jánakéi Rávanéna tú, Rávanéna jánakéi apahruta, jánakéim drustwa, iesha jánakéi titját, tva kathayyanni bna. Sah, bittabasya antare upavisya bhajanam karoti Rama katham gaiyati. Tátasktayi bár Rama katham gaiyati. iesha jánakéi máta, Rávanéna apahruta, vancay tva vane Rāmam murgarupe na बुर्गरूपं धृत्वा मारी चस्या शाहाईएना माया जालम आश्रिच्या सा वंचिता सती नीता रावनेना पहुता सा सीता इता अपरियंतं सीता कथाम जानादी इदानिं केवलम राम सकाषाद आगेता वान राम हा खिष्किंधायाम बर्तते कथने यदा वयम कस्यापि मनः जेतव्यं अद अथवा कदा कदाचित वञ्चनमपि करणीयम् तत्रापि एकः उपायो वर्तते बहुदूरं यावत् प्रथमं तस्य प्रत्ययः संपादनियः प्रत्यय संपादन ना, प्रत्ययो विश्वासः विश्वास संपादन पर्यंतं सत्यमेव वक्तव्यम् अत्यंत स सचरित्रवता अस्माभिर्भाव्यं तदन्त्रमेवकल वञ्चनं कुर्वन्ति लोके अथवा अन्यद एवमेबा एतावत्पर्यन्तं जानकी याम यद्वृत्तं जानाति तस्य वृत्तस्य तथैव कथनेन एष सत्यं कथयति इति तुनिश्चितं अनन्तरं कथां तुसा न जानाति तर्हि तत्र अपि सत्यमिति सा सिंपैदु शकनोति अतः पूर्व भी श्राविता केवलम इदानीं उत्तर गाथा मात्रं श्रावयति रामः अतिव दुखी वर्तते किष्किंधार्यामृतेते विलपती माम् प्रेषितवान सीता मात्रम द्रष्टुं सा पुत्रान् अदृश्यते पीडितोऽस्मि इत्यादि इत्यादि उत्तर कथां एव श्रावयति चे यसो गोपी मायाभि भूतार्थं कथयति इति विश्वासं साकारिश्य तदनंतरं यद्वक्त्यं तद्वदति समार्गमानस्तां देवीं रामः सीतां अनन्दितां ताम देवीं सीतां अन्विश्यं सह रामः आससादवने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं वने एकस्मिन् महारन्ये किष्किंधावने सुग्रीव नाम एक रामा परापुरंजे यहाँ आय अच्छत कपिराज जंतु सुग्रीवाये महत्वने वाली वसम गुरुत्वा ततो किश्किंधा राज्यम सर्वोम सुग्रीवाये धापितवान सुग्रीवे न अभिसंदिष्टा हा हरया हा कपया हा वानरा हा कामरूपीना हा, हा कामरूपीना है इत्यपि कथित इत्यसर्वे कामरूपों अंता तहा साशक्तिर्वर्तते कामरूपशक्ति ही सुग्रीवेना अभिसंदिष्टा सुग्री हा सुग्रीवेना प्रेषिता हा कपाया काम हा कामरूपिणा दिक्षु सर्वासुताम देवीम विचिन्मंता हा सहस्रशय सहस्रशय हा वाणराहा सर्वासु दिक्षु ताम देवीं सीता मात्रमन्विष्य गच्छंतसंति तेशा मध्ये आहम् संपातिवचना देशां मध्ये आहम् ये कहा कथम लंकां प्राप्तवानि पुक्ते संपाति वचना संपाति हिति जटायो हो जेष्ठम भ्रातर सायेवा ग्रुध्रा दूरदर्शी भोति ग्रुध्रा अतः सीता प्रवर्तते हिति ही निश्चयमेव कथ अतएव अत्रेव वक्षंतु इति संपाति वचनम् व्यम् विद्वंता संपाति वचना, वचना। शतायोजनामायतम तस्या हे तो हो विशालाक्षिया तस्या हा विशालाक्षिया हा सीता यहा हे तो हो समुद्रम वेगवान प्रत्वा नमः वेगे ना जानुगते ने वेगे ना हम समुद्र चत्योजन विस्तीर्णम् समुद्रम प्रत्वा आदिता यथारूपाम् यथावर्नाम् यथालक्ष्मोवतीम् चत्राम् अश्रोषम् राघवस्या हम सेयमासा आदिता मया यथा रूपम तस्याः रूपम एवं भवति इति यथा रामः वर्णितवान् रूपं अनतिक्रण्य यथा रूपं यथा रूपं नन एन प्रकारेण तस्याः रूपं रामचन्द्रेण वर्णितं तद्रूपां तादृश रूपवतीं यथा वर्णं त्वचो कांतिः कीदृशी सा भवति गौरा भवति वा Yathā Ramaha muktavan, yathāvarnam, yathā Lakshma vatim. Lakshma vatim nama Lakshma nama chinnham. Sita-yaha abhitya-katichana chinnhani, oh, Kincittu Ramaha briefing krutvaya-maharu-prashayati, mm -hmm. Ati-katichana chinnhan, chinnhani, karni-chinnhani, vajam nagani-maha, Yadhyat chinnham, Yadhyat Lakshma, Yad Lakshma iti, nakaranta napum sakalinga sattdha. नकारांता, नपुंसकलिंगे शब्दा, तत्र हर व्यवहार आर्थम उनको ये जेते लक्ष्मी तुक्ते लांचन, तेलुगू भाषाया मत्साय तुक्ते, तमिल भाषाया मत्साय तुक्ते, कन्नड़ भाषाया मत्साय तुक्ते, ये वा हिंदी आम की मुक्ते, न जाना, जाना मार्क्स भवंति करूं, कदा कदा व नापी नापि तद् भवति कदाचित जन्मनापि लक्ष्मणी भवति वर्तमाक्स इतोदह ल तस्मिन् अर्थे व्यवहारार्थम लक्ष्मण शब्दः प्रयुक्तं सिध्यति लक्ष्मण प्रयोगे किञ्चित् सावधानता अपेक्षिते नकारांतः नपुंसकलिंगः लक्ष्मण लक्ष्मणणी लक्ष्माणि इति रूपाणि भवन्ति अत्र यथा चताम अस्रोषम रागा वस्या रागा वा मुखात किम रूपवती साभवती, किम भर्नवती भवती, किम लक्ष्मवती भवती यावं अस्रोषम थादुशीम येना महम प्राप्तवाइ थादुशीम कांचित महिला मिदानी महम पस्यामी सेय मासा अदिता मया इच्छुत्वा विराराम येवमुक्त्वासा वाचम वानरपंगवा सह वानरपंगवाये तावन मात्र मुक्त्वा स्वकीयम् बचनम् स्थापितवा जानकी जापित छुरत्वा विस्मयम् परमं गता तत्स्सा वक्कर केशा अम्तासु उन्नम्य वधनम् भीरुः सिमशपाम अनुभवयिक्षता सुवक्र केशांता केशानाम अंतभाग हा वक्रोवर्तते सौंदर्य से केशे सौंदर्य से चिंधम कर्लिंग हेरती वक्र केशांता अभी जा सुकेशी केशोपाशा हा महानस्ती मातुहु केशे सम्ब्रुतम् आनन्न तत्र उन्नुत्त केशाशा सा, सा वेणी बंधनम् नकरोतिस्मा ये तो ही ब्राह्मण पत्तिहु सकाशा दूरे वर्तते इत्यता कैसा संस्कारम नकरोति इसमा अतः उपवेशन समये किम भवती कैसा राम प्रभु तत्वात् तेर कैसे संचेयेना मुखम आउर्तम भवती प्रायः मुखम अधों की ये बसा उपविष्टासीत ये तो ही रामम बिना अन्यं दृष्टुं सा निष्चिति अतः सुबक्र ओ जान तत्स केशांता सुकेसी केश समृतम वदनम उन्नम्य इदानीं वचन श्रवणानन्तरम वदनम किञ्चित अवनतम वदनम उन्नम्य अवनतम मुखम उन्नम्य उन्नतम कृत्वा वीरुहु मनसि शंका वर्तते राक्षसस्य असौ सिमशपाम अनुभविक्षता सिमशपाव रुप्यस्य उपरिस्तात किंचिदिवा नेत्रम प्रसारितवती अनुभविक्षता निष्म्यवच सीता वचनम् कपेस्य सर्वाः प्रदिशस्य विक्ष्य स्वयं प्रार्थसम् परमं जगामा सर्वाः पनारामा मनुष्मरण्ति हनुमता स्ट्रैटेजी क्लिक कर भवत् रामा मनुष्मरण्ति सा हनुमान यक्को भी भोतु। भोतु। भोतु। भोतु। भोतु। प्रसादस्तु बहुत हैं हनुमान वानरों का बहुत हैं राम दिग्गो वा बहुत हैं राक्षसों का बहुत हैं रावणों का बहुत हैं तस्या हमारे सिर प्रसाद स्तु बहुत ही नारंतरम सच्चाई परंतु भीतरी परिवर्तन है तद्वचनम् कपे हे सूरत्वा दिशस्त्य सर्वाहा प्रदिशाहनामा कोणा आग्नेय आग्नेय प्रदिश आग्नेयम आग्नेया आग्नेया नैरती वायु या ईशारा वाय। वाय। दि, दिक ये मिच्छा तिष्ठच प्रदिष्ठच वीक्षिया सर्वतो दृष्ट्वा कुतः येशा वानरं वानरम् पस्यति तदानि कोप्य एनाम एनाम् नपस्येत पस्य तिच्छत एतयोर् दोयोः संबंधविशेये परित्यारम् भवत इदा कोपि मांम नपस्यति इति निश्चिता भूतवा मुखमुन्नतम् मुखमुन्नतम् कर्तवा दृष्टवति सर्वाप मनारामा मनुष्मरण्ति सा तिर्यक् ऊर्ध्वम् हि तथा अख्यादस्तात् निरीक्षामाना परिता उपरिस्ता पारस्ता कोपि नपस्यति कलौ इति सर्वम् निश्चित्या दृष्टवा तमाचिन्त्यमुद्धिम ज्यादातर इसे पिंडा आधिपत्य है रामात्यम, पिंडा आधिपत्य है सुग्रीवस्या, आमात्यम, आमात्य भूतम् मनुमंतम्, आचिन्त्य बुद्धिम् येस्या येस्य बुद्धि ही, बुद्धिमत भीरपि चिन्ताई तुम अभी नहीं सकते क्या? रावण हाँ बुद्धिमान्, परंतु दश्य बुद्धिमाती क्रम्य तम हनुमंतम किंगा आधिपते हे आमात यम वातात मजम अनुमंतम वायोपुत्रम सूर्य मिवा उदयस्थम उदयस्थम सूर्य मिवा तेजस्वीरम प्रकाश मानु ब्रह्मजारी तेजस्वी अतीव तेजस्वी तपस संपन्ना उदयकाले सूर्य हजाता प्रकाशते तथातस्य स्वरूपम प्रकाशमानामास्कीत तातुस्म हनुमंतम ददर्शा Drústerbati, derésenem ját, bácsbanam túl báva námterem. Purna pisza moham próbnóte, kadaics drávánam matva. Naóva nám túl játunk Astro, astro, Namost, rámáya, sanaknyanaya, dekje, chadassye, janagatna, jajé, Namost, ruddhira, yaman, lepki, namost, jandrādkha, marudkanev, shahaya, swastipraja, bhyat paripāhane, dhamnyanye, lepārkedhane, mani, shahaya, o brāhmaṇani, jasura, masturit, yandurakā, samastā, suno, vajantyam, mangalam pausalehendrāya, mahaniyya, gunātane, chakrādhanu, jāya, sārgohomāja, mangalam,